देवी भागवत वशिष्ठ के द्वारा व्रत को शाप। इस प्रकार सोचकर राजा त्रिशंकु अपने नगर का परित्याग करके गंगा के तट पर चला गया और उसने वहीं रहने की व्यवस्था कर दी उस समय पिता के साप का कारण जानकर हरिश्चंद्र के मन में बड़ी अशांति छा गई उसने अपने मंत्रियों को जंगल में त्रिशंकु के पास भेजा मंत्री शीघ्र उस नरेश के समीप पहुंचे और नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे उस समय चांडाल वे वाला स्टेशन को बार बार लंबी सांस छोड़ रहा था मंत्री बोले राजन तुम्हारे पुत्र की आज्ञा से हम लोग यहाँ आए हैं हम हरिश्चंद्र के आज्ञा पालक मंत्री हैं ऐसा समझ लेना चाहिए राजन तुम्हारे पुत्र हरिश्चंद्र इस समय युवराज के पद पर प्रतिष्ठित है उन्होंने जो कहा है वह सुनो हमारे प्रति उनका कथन है कि तुम लोग मेरे पिताजी को सम्मानपूर्वक यहाँ ले आओ अतएव राजन अब तुम सारी चिंताएं छोड़कर अपने राज्य में चलने की कृपा करो सम्पूर्ण मंत्री और प्रजा वर्ग तुम्हारी सेवा करेंगे हम लोग गुरु वशिष्ठ जी को भी प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे जिससे उनकी दया प्राप्त हो जाए संभव है वे महान तेजस्वी गुरुदेव प्रसन्न होकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे राजन तुम्हारे पुत्र ने इस बात को बार बार दोहराया है अतएव यदि यह बात जत जाए तो इसी समय अपने महल पर चलने की कृपा करो द्यास कहते हैं राजन चांडाल के वेश वाले उस राजा त्रिशंकु ने मंत्रियों की उपरयुक्त बातें तो सुन ली परंतु अपने नगर को जाने की उसके मन में इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकी उसने मंत्रियों से कहा सचिवों तुम लोग नगर को लौट जाओ और मेरे अनुसार हरिश्चंद्र से कह दो कि पुत्र मैं नहीं आऊँगा तुम सावधान होकर राज्य का भार संभालो उसे अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान और देवताओं का पूजन करते रहना चाहिए महात्माओं ने इस अपच, अपच वेश की घोर निंदा की है मैं इस स्वपच वेश की घोर निंदा की है मैं इस शरीर से अयोध्या में नहीं जाऊंगा अतः अब तुम लोग यहाँ से लौट जाओ देर करना ठीक नहीं मेरा पुत्र हरिश्चंद्र महान पराक्रमी पुरुष है उसे राज्य शासन पर बिठाकर राज्य का समुचित प्रबंध करने का प्रयत्न करो इतनी यह मेरी आज्ञा है इस प्रकार त्रिशंकु के उपदेश देने पर मंत्रियों के आंखों में आंसू भराए। वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले राजा त्रिशंकु को प्रणाम करके वे तुरंत वहां से लौट गए अयोध्या में आकर राजकुमार हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया उनके द्वारा एक परम पवित्र दिन में यह अभिषेक का कार्य सविध ही हुआ था राजा के आज्ञा आज्ञानुसार मंत्रियों ने जब हरिश्चंद्र का अभिषेक कर दिया तब उस परम तेजस्वी धर्मात्मा नरेश ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली उस समय भी पिता की दयनीय दशा पर उनके मन में बड़ा विचार हो रहा था